और देखा जाए तो भगवान के भी होते कुछ भगवान के भी मित्र होते जो भगवान का प्रचार करते हैं, ईश्वर का प्रचार करते हैं, देखो ईश्वर है और ईश्वर के बारे में सच्ची सच्ची बात सबको बताते वो ईश्वर के मित्र हैं और कई ईश्वर को गाली देते हैं, कि भगवान तेरा सत्यानाश हमारा मकान गिरा दिया हमारे गोदाम में आग लगा दी हमारा धंधा बिगाड़ दिया किसी दिन हाथ में आ गया तो हड्डी पसली तोड़ देंगे उसकी इतना गुस्सा करते हैं भगवान पर रोज गाली देते हैं उसको जबकि उसने कोई दुकान मकान चलाया नहीं उसका भगवान ने कोई नुकसान नहीं किया फिर भी उस पर गाली ये उसके दुश्मन है फिर है अपने वो नास्तिक वो अपना खाते पीते मजा करते हैं उनको भगवान से कोई लेना नहीं, देना नहीं ना वो कोई भगवान की पूजा भक्ति करते ना उसको गाली देते कुछ भी नहीं अपना खा रहे पी रहे जी रहे ऐसे तीन तरह के लोग तो भगवान के भी होते इसलिए कोई व्यक्ति हमारा नुकसान करे कोई द्वेष करे कोई बात नहीं उससे अपना किनारा कर लो और अपना मित्र ढूंढो कोई ना कोई मिल जाएंगे आपकी गाड़ी चल जाएगी <laughs> आपका काम चल जाएगा भूखे नहीं मरेंगे दो रोटी भगवान सबको देता है मिल जाएगी तो इसलिए जो ब्राह्मण स्तर का व्यक्ति है वो झगड़ा नहीं करेगा वो अपना किनारा कर लेगा अपना रास्ता बदल लेगा उसको एक ही लक्ष्य सामने बस मुझे मोक्ष में जाना है बहुत झगड़े कर लिए पिछले जन्मों में कर नुकसान हुआ फायदा नहीं हुआ इसलिए अब नहीं करेंगे अब नहीं करेंगे अब तो मोक्ष में जाएंगे कर लेगा तो इसका नाम डरपोक नहीं है ये डरपोक व्यक्ति नहीं है ये मोक्ष में जाने के लिए झगड़े से बचना चाहता है तो ऐसा वेद में लिखा है संध्या में हम बोलते हैं योश्मेष्टी तम्बो जम्बे उसको हम ईश्वर के न्याय पर छोड़ते हैं ईश्वर न्याय कर लेगा पर वहां समाज की यह जिम्मेदारी बनती है कि जो अन्यायकारी व्यक्ति है उसका विरोध करे अगर समाज अन्यायकारी का विरोध नहीं करता तो वो समाज मर जाएगा वो भी नहीं जीने वाला वो अन्यायकारी उसको भी मारेगा उसकी हिम्मत बढ़ती जाएगी और वो छोड़ेगा नहीं सत्यार्थ प्रकाश के अंत में आप पढ़ेंगे वहां लिखा है महर्षि दयानंद जी ने एक प्रसंग है स्वंतव्यामंतव्य प्रकाश उसमें मनुष्य की परिभाषा लिखिए कि मनुष्य उसी को कहना जो अपने सुख दुख के तुल्य दूसरों का सुख दुख समझे उसका नाम मनुष्य है जो अपने सुख दुख के समान दूसरे का सुख दुख समझे इसका मतलब है कि जैसे सुख मुझे अच्छा लगता है ऐसे दूसरे को भी अच्छा लगता है ऐसे दुख मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे दूसरे को भी अच्छा नहीं लगता जैसे मैं सुख चाहता हूं ऐसे दूसरा भी सुख चाहता है जैसे, जैसे मैं दुख नहीं चाहता ऐसे दूसरा भी नहीं चाहता अगर मैं दुख नहीं चाहता तो दूसरा भी नहीं चाहता जब मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे दुख दे तो क्या मुझे दूसरों को दुख देना चाहिए नहीं देना चाहिए जो ऐसा समझता है वो मनुष्य है लो इस कसोटी में कितने मनुष्य मिलेंगे इस धरती पर जो दूसरों को दुख नहीं देते वो मनुष्य हैं क्योंकि अधिकार नहीं बनता मैं किसी को दुख दू और फिर भी मैं किसी को दुख दे रहा हूं तो इसका मतलब मैंने अपना सुख दुख उसके तुल्य नहीं समझा तो मैं तो मनुष्य कोटी से बाहर मैं तो मनुष्य ही नहीं हूं फिर आगे बहुत सारी बातें लिखी उसमें एक बात और लिखी है मनुष्य उसी को कहना जो अन्यायकारी चक्रवर्ती राजा का भी विरोध करे कितना ही बलवान हो कितना ही सामर्थ्यवान हो उसका हमेशा विरोध करना चाहिए अन्यायकारी का चाहे बोल के करो चाहे लिख के करो चाहे नारेबाजी करो चाहे पत्थर मारो चाहे उसके घर में आग लगाओ चाहे जो भी करो उसका विरोध करना चाहिए उसके बल हानि ये लिखा है उसके बल हानि करनी चाहिए उसका अप्रिय आचरण उसकी इच्छा से विरुद्ध काम करना चाहिए ताकि उसको थोड़ी टक्कर लगे उसको पता चले कि मैं गलत कर रहा हूं लोग मुझे स्वीकार नहीं कर रहे उसको यह पता लगना चाहिए तो जो ऐसा करे वो मनुष्य मनुष्य के लिए है मनुष्य के लिए सब मनुष्यों के लिए कोई पत्थर उठाएगा कोई आग लगाएगा कोई वाणी से बोलेगा कोई लेख से बात करेगा कोई कैसे करेगा जिसका जैसा स्तर जैसी स्थिति होगी वो वैसा विरोध करेगा विरोध जरूर करना अगर आप अन्याय का विरोध नहीं करते तो इसका अर्थ है कि आपने चुपचाप उसका समर्थन किया तो आप भी उसके साथी आप भी अन्याय करेंगे, कल वो आप भी अन्याय करेंगे जैसे वो अन्याय कर रहा है आपने उसके अन्याय का विरोध नहीं किया इसका मतलब आपने सही मान लिया कि इसने जो किया सही किया जब आप उसके अन्याय को सही मान रहे हैं तो कल आप भी अन्याय करेंगे आपको भी वो ठीक लगेगा कि मैंने किया तो ठीक ही किया जब वो कर रहा है तो मैं भी क्यों ना कर लू अगर आप उसका व्यवहार गलत मानते हैं कि अन्याय कर रहा है तो आपको अपने बचाव के लिए उसका विरोध करना पड़ेगा कभी मैं इस जैसा ना बन जाऊं यह अन्याय का दोष मेरे अंदर न घुस जाए इसलिए मुझे विरोध करना अपनी रक्षा करने के लिए इसीलिए लिखा महर्षि जी अन्याय का विरोध करना ही पड़ेगा जो विरोध नहीं करता वो मनुष्य नहीं है वो मनुष्य नहीं तो उनको सोचना पड़ेगा में तो मैंने बताया ना हर जगह पत्थर उठाकर नहीं जाएंगे हम कम से कम मुंह से तो बोलेंगे कोई चर्चा चलेगी मान लो किसी ने कह दिया साहब, बाबा रामदेव ने खेमा लगाया और सरकार ने उसको तोड़ दिया आपका क्या विचार है आपको क्या बोलना वहां ठीक किया सरकार ने या गलत किया बस इतना तो बोलो आप बच गए आप उस दोष से बच गए आप बोलोगी सरकार ने गलत किया बस कर दिया आपने विरोध अब आप आपके अंदर वो संस्कार नहीं नहीं उभरेगा अन्याय का संस्कार नहीं उभरेगा उसको यहां ब्रेक लग गई आपने उसका विरोध किया अपने मन में विरोध करो कोई बात करे उससे वाणी से विरोध करो ये गलत अन्ना हजारे ने आंदोलन किया भ्रष्टाचार के विरोध में बाबा रामदेव का तो उखाट गया सरकार ने अन्ना हजारे का टिक गया परिस्थितियां ऐसी बनती हुई वो सफल भी हो गया बहुत सारा तो अब लोगों में बातचीत चली कि अन्ना हज़ारे ठीक कर रहा है या गलत कर रहा है इसका समर्थन करें या विरोध करें क्या करें बात तो चलेगी जब संसार में हम रहते हैं तो संसार में जो घटना चल रही है उसके बारे में हमें कुछ ना कुछ अभिप्राय तो रखना ही पड़ेगा लोग पूछेंगे कि साहब ये क्या हो रहा है ठीक हो रहा है गलत हो रहा है आप क्या सोचते हैं हम क्या करें तो हमको वहां कुछ तो बोलना पड़ेगा अगर वो ठीक हो रहा है तो समर्थन करो मैंने फेसबुक पर समर्थन किया अन्न हज़ारे का हाँ एस में भी किया जो मेरा एस जाता है मोबाइल पर लोगों को उसमें भी समर्थन किया फेसबुक पर भी किया और फेसबुक पर झगड़ा शुरू हो गया कोई पक्ष में बोले कोई विपक्ष में बोले <laughs> वो तो सारी दुनिया ऐसी है कुछ तो झगड़ा होगा कल बताया था ना सांख्य में लिखा ज, संसार किसको कहते हैं जहां पर लड़ाई झगड़ा चालू ही रहता उसी का नाम तो संसार है झगड़ा तो चालू रहेगा कोई ना कोई राग करेगा कोई ना कोई द्वेष करेगा कोई सच बोलेगा कोई झूठ बोलेगा कोई पक्ष में बोलेगा कोई विपक्ष में सबकी बुद्धि अलग अलग है आप सोचते हो हम सबको खुश कर लेंगे असंभव क्योंकि तो सबकी बुद्धि आपस में उल्टी सीधी है आपस में टकराने वाले विचार है आप सबको खुश नहीं कर सकते किसी ना किसी एक पक्ष में आपको बोलना पड़ेगा अब हमारे सामने प्रश्न ये उठता है कि किस पक्ष में बोले न्याय के या अन्याय के ये दो पक्ष होते हैं हमेशा एक धर्म का एक अधर्म का एक न्याय का एक अन्याय का एक सत्य का एक असत्य का और आप वहां हाजिर है तो आपको एक पक्ष में तो बोलना पड़ेगा चाहे मुंह से बोलो चाहे मौन स्वीकृति दो कहीं ना कहीं तो आपको होना पड़ेगा किसी ना किसी पक्ष में अब यदि आप अन्याय के पक्ष में समर्थन देते हैं चाहे मौन समर्थन देते हैं तो भी आप अन्यायकारी आपको दंड मिलेगा और आपके अंदर वो संस्कार बिगड़ेगा अन्याय का ही संस्कार बढ़ेगा आपके अंदर इसलिए आपको वहां बोलना पड़ेगा महर्षि मनु ने लिखा सभा में न प्रवेशव्यम वक्तव्यम व सामंजसम या तो व्यक्ति को सभा में प्रवेश नहीं करना चाहिए सभा में जाओ ही मत अपना लगी रहो और अगर सभा में चले गए तो फिर ठीक ठीक बोलना चाहिए वह अन्याय के पक्ष में नहीं बोलना वह न्याय के पक्ष में बोलना और फिर आगे लिखा है कि जो सभा में प्रवेश करता है और अन्याय के पक्ष में बोलता है और वहां सबके देखते देखते अन्याय हो रहा है और सारे चुपचाप चाप बैठे कोई विरोध नहीं करता अन्याय का सभा में तो वहां लिखा है समझ लेना वहां सब के सब मरे हुए कोई जीवित नहीं है इतना कठोर मरना सिर्फ शरीर से नहीं होता है। शरीर से तो मरना एक बार होता है आत्मा से तो रो, रोज मरते मरने का मतलब ईश्वर के संविधान के विरुद्ध विरुद्धाचरण करना यह है आत्महनन आत्महनन है आज के विरुद्ध विरुद्धाचरण यही तो आत्महनन है ये आत्महनन व्यक्ति रोज करता है वो रोज ही मरता है जीना आता ही नहीं उसको वो अन्याय के पक्ष में रहता है सारा दिन अन्याय के पक्ष में व्यवहार करता है अन्याय के पक्ष में बोलता है अन्याय के पक्ष में अपना समर्थन देता है इतनी हिम्मत नहीं उसमें कि वो सच बोल सके आत्मा की आवाज के विरुद्ध आचरण करना इसका नाम है आत्महनन जो मंत्र पढ़ते हैं अध्याय में अभी पढ़ा होगा ये के जना था ना तो जो आत्महनन करते हैं वो असुर लोग हैं राक्षस हैं दुष्ट पिशाच ऐसे ऐसे शब्द लिखे महर्षिनंद जी इतने राक्ष के लोग हैं जो आत्महनन करते हैं वहां एक बात ध्यान देनी है वहां आत्महनन का अर्थ आत्मा की आवाज के विरुद्ध आचरण करने वाले और यहां आत्माकार जीवात्मा नहीं है यहां आत्माकार है ईश्वर ईश्वर की आवाज के विरुद्ध आचरण करने वाले वो हैं आत्महनन करने वाले अंदर से ईश्वर की आवाज आती है तुम गलत कर रहे हो ये जो अंदर से आवाज आती है ये ईश्वर की है, जीव की नहीं है सत्यार्थ प्रकाश में सातवें समोल्लास में लिखा है कि जो बुरे काम में भय शंका लज्जा और अच्छे काम में निर्भयता आनंद उत्साह ये जीवात्मा की ओर से नहीं किंतु परमेश्वर की ओर से वहां साफ लिखा है तो जब अंदर से आवाज आ रही है कि तुम गलत कर रहे हो और फिर भी हम करे जा रहे हैं तो हम ईश्वर की आवाज के विरुद्ध काम कर रहे हैं ये आत्महनन है और जो ऐसे आत्महनन करते हैं वो राक्षस है यह तो स्वामी दयानंद ने लिखा है दुष्ट पिशाच ऐसे ऐसे शब्द लिखे और वो नरक में जाएंगे जीते जी दुखी रहेंगे और मरने के बाद ऐसी दुखयुक्त योनियों में जाएंगे अंधकार से भरी हुई कीड़े मकोड़े हाथी बंदर बैल वेल मछली और बरगद का पेड़ पता नहीं क्या क्या बनेंगे वो तो भगवान ही जाने क्या बनाएगा पर वो जाएंगे ऐसी योनियों में जहां कोई विद्या नहीं कोई ज्ञान विज्ञान नहीं कोई सुख नहीं शांति नहीं आनंद नहीं कुछ नहीं खूब भयंकर अंधकार अविद्या और दुख भोगना पड़ेगा ऐसी योनियों में जाएंगे तो ये है मनुष्य का स्तर ऐसा होना चाहिए कि वो अन्याय का विरोध करे अगर उसको अपना अस्तित्व बचाना है तो उसको अन्याय का विरोध करना पड़ेगा नहीं तो वो भी खत्म हो जाएगा जरूरी नहीं कि सब पत्थर उठाए ये जरूरी नहीं है पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में उसको विरोध करना पड़ेगा अन्यायकारी का साथ नहीं देना उससे बच के रहना न्यायकारियों के साथ रहो आगे लिखा है कि जो न्याय प्रिय हो न्यायकारी हो चाहे कितना ही कमजोर हो महाअनाथ ऐसे शब्द लिखे महाअनाथ कितना ही दुर्बल निर्बल हो सदा उसका प्रिय आचरण सदा उसकी रक्षा सदा उसके बल की वृद्धि यह करनी चाहिए जो ऐसा करता है वो मनुष्य है अब देख लो आप इस कसौटी में कितने मनुष्य कितने मिलेंगे अब देख लो असली मनुष्य तो वो है वो शांति से जियेंगे उनको अच्छी नींद आएगी। वो स्वस्थ होकर के प्रसन्नता से जी सकते हैं जो इस तरह से व्यवहार करेंगे ठीक है जी आपके शंका का उत्तर हो गया ना आलोक जी बोला किया। एक अलग प्रश्न है हमने तो कहा कि भ्रष्टाचार के विरोध में आवाज उठानी चाहिए हमने ये कहा हमने ये नहीं कहा कि राजनीति करने के लिए और दूसरे को घराने के लिए और अपनी गद्दी पकड़ने के लिए ऐसा करना चाहिए हमने ये तो बात ही नहीं छेड़ी हमने तो बात छोड़ी अन्या... छेड़ी बात ये अन्याय का विरोध करना चाहिए अगर उसने अन्याय का विरोध किया तो बहुत अच्छा किया हम उसके साथ फिर तो अन्याय का विरोध किया है तो हम उसके साथ हैं अच्छा अधिकांश लोग जो देश के उसके साथ हुए सारे देश की जनता ने जो उसका समर्थन दिया क्या समझ कर दिया ये अपनी राजनीति कर रहा है जनता में भी तो कुछ तो बुद्धि होती है सारे तो मूर्ख नहीं होते ना और कौन लोग उसके साथ थे आईपीएस ऑफिसर जैसे लोग किरण बेदी और वो केजरीवाल अरविंद केजरीवाल वो पढ़ा लिखा है आईआईटी का है खड़गपुर का आईआईटी वाले खड़गपुर वाले कुछ तो दिमाग रखते होंगे हाँ या ना तो रखते होंगे तो ना वो दो, वो तो अपनी नौकरी छोड़ छोड़ के आए हैं जी? इस भ्रष्टाचार का विरोध करने के लिए अपनी नौकरियां तक छोड़ा है। इस भ्रष्टाचार के विरोध में वो अरविंद केजरीवाल ने तो रिजाइन कर दिया त्याग पत्र दे दिया नहीं करनी तुम्हारी नौकरी भ्रष्टाचार को उखाड़ना और किरण बेदी को भी ऐसा ही है उसको भी बहुत तप परेशान किया सरकार ने वो ईमानदारी से काम करती थी उसको भी बहुत तंग किया पर वो टिकी रही अपने सिद्धांत पर कि नहीं मुझे ईमानदारी से ही करना तो ऐसे ऐसे से जो प्रतिष्ठित लोग हैं बुद्धिमान हैं समाज में जिनकी प्रतिष्ठा पहले से बनी हुई है इस बात पर बनी है कि ये लोग ईमानदार हैं जब वो ईमानदार लोग उसके साथ हैं और बुद्धिमान भी हैं क्या वो भी नहीं पहचान पाए कि यह अपनी राजनीति कर रहा है क्या वो भी नहीं पहचान पाए वो उन्होंने तो पहचाना होगा कि राजनीति कर रहा है या वास्तव में भ्रष्टाचार का विरोध कर रहा है और फिर भूखा कौन मरेगा राजनीति करने वाले भूखे मरते ये तो माल उड़ाते हैं डांस करते हैं शराब पीते हैं, पार्टियां करते हैं ये जो राजनीति वाले होते हैं भूखे थोड़ी मरते वो तो भूखा मरा बेचारा उसकी हालत खराब होगी कितने बारह तेरह दिन भूखा रहा तेरह दिन बारह दिन जितने भी रहा तो सारे घटनाक्रम को देखकर ऐसा नहीं लगता कि उसने कोई राजनीति की हो या उसका ऐसा उद्देश्य रहा हो ऐसा नहीं लगता इतनी सब बातें सोचकर ही हमने उसका समर्थन किया और फिर उसका परिणाम भी अच्छा दिखाई दिया और पूरे देश में जागृति आ गई धीरे धीरे धीरे पूरे देश के लोग जाग गए और सड़कों पर आ गए और एम पी के घरों जाकर वहां उन्होंने धरने दिए विरोध प्रदर्शन किया तो ऐसे अन्याय का तो विरोध करना ही चाहिए बहुत अच्छे ढंग से हुआ शांति से हुआ कोई मारामारी नहीं हुई कोई आग नहीं लगाई कोई तोड़फोड़ नहीं की बसें नहीं जलाई कुछ रेलवे स्टेशन नहीं जलाए कुछ नुकसान भी नहीं किया शांति से सारा काम किया और काम भी हो गया इस तरह से होना चाहिए विरोध तो अन्याय का विरोध बहुत अच्छे ढंग से हुआ ऐसा ही होना चाहिए ठीक है जी चलो हम बात के बात पर अपनी लौट के आएंगे हमारी बात कहां से चल रही थी अनित्य वस्तु को नित्य वस्तु समझना अविद्या है तो ये शरीर सदा नहीं जिएगा और फिर भी हम ये माने बैठे कि हम सदा जिएंगे। तो यह है अविद्या इस अविद्या के कारण हमको इस शरीर में राग हो गया बताया था ना अविद्या से रागद्वेष उत्पन्न होता है पांच बातें जो बताई थी अविद्या से क्या उत्पन्न होगा इस अविद्या के कारण हमको रागद्वेष हो गया शरीर में राग हो गया क्योंकि हमने ये मान लिया हम सदा ही जियेंगे हमें कभी छोड़ना ही नहीं तो जिस चीज में हम अविद्या रख लेंगे कि ये वस्तु सदा हमारे साथ रहेगी इसको हमने कभी छोड़ना नहीं है उसमें राग हो जाएगा परिवार बंबई से रेलगाड़ी में बैठा उसमें चार सदस्य थे माता पिता और दो बच्चे एयर कंडीशन कोच था और जाना था दिल्ली आरक्षण करा लिया <coughs> रेलगाड़ी में आरक्षण करा लिया एसी कोच में और गाड़ी चल पड़ी बंबई से दिल्ली की तरफ तो बड़ा अच्छा ठंडा मौसम था ठंडक थी ए कोच में और खाना पीना भी मिल रहा था राजधानी ट्रेन मान लो राजधानी एक्सप्रेस उसमें खाना पीना भी मिलता है बच्चे अपना खेल कूद रहे नाच रहे बातें भी कर रहे गप मार रहे और कुछ उनके पास वीडियो गेम्स थी वो भी खेलते गए खाते पीते गए मौज करते गए उनको बड़ा अच्छा लग रहा था बहुत मज़ा आ रहा था अब गाड़ी तो चलती चलती पहुँच रही है दिल्ली मथुरा पहुँच गई अब थोड़ा ही बरसा है रास्ता तो फिर फरीदाबाद आ गया तो माता पिता ने तो तैयारी कर ली चलो भाई दिल्ली स्टेशन आने वाला है उतरना पड़ेगा तो माता पिता के तो दिमाग में है कि हमारा स्टेशन आने वाला है ये छोड़ना पड़ेगा कि कोच भी और सीट भी छोड़नी पड़ेगी यहीं तक आरक्षण है और बच्चे तो बेचारे नहीं समझते वो तो छोटे उनको तो बहुत मजा आ रहा है वो तो अपना भी, भी नाच रहे हैं खा रहे खेल रहे हैं कूद रहे हैं वो ये समझते हमें तो यही रहना है हमको ये सीट छोड़नी नहीं हमको ये कोच छोड़ना ही नहीं उन्होंने ऐसा मान लिया अब जब दिल्ली स्टेशन पहुंचे तो माता पिता ने कहा चलो उतरो चलो डब्बे से बाहर चलो वो कहते नहीं ये तो बहुत अच्छा डिब्बा है हम तो यहीं रहेंगे <laughs> हम नहीं जाएंगे घर उनका तो बहुत मजा आया अब बताओ माता पिता को कोई दुख होगा डिब्बा छोड़ने में नहीं होगा ना लेकिन बच्चों को वो डिब्बा छोड़ने में दुख होगा वो ट्रेन छोड़ना नहीं चाहते उनको सुख मिला सुख के कारण वहां राग हो गया और उन्होंने ये मान लिया कि हमको बड़ी अच्छी सुविधा मिली अब तो हम इसी में रहेंगे अब तो हम हमेशा इसी कोच में रहेंगे तो हमेशा इसी कोच में रहेंगे ये उनकी अविद्या थी और माता पिता अविद्या में नहीं थे उनको तो पूरा पता था कि दिल्ली स्टेशन आते ही ये डिब्बा छोड़ देना हमको तो माता पिता विद्या में थे और बच्चे अविद्या में थे अविद्या के कारण बच्चों को तो राग हो गया उस डिब्बे से और माता पिता को नहीं हुआ वो तो जानते ही थे कि अभी छोड़ना पड़ेगा उन्होंने आसानी से छोड़ दिया उनको अविद्या नहीं थी राग भी नहीं हुआ और छोड़ने में तकलीफ भी नहीं हुई आसानी से छोड़ दिया डिब्बा लेकिन बच्चों को अविद्या थी उसके कारण बच्चों को राग हो गया और छोड़ते समय कष्ट हुआ ट्रेन का डिब्बा छोड़ते समय उनको कष्ट हुआ ऐसे अविद्या अपना काम दिखाती है चमत्कार दिखाती है वो राग द्वेष पैदा करती है तो ये तो हुआ राग का उदाहरण अविद्या से कैसे राग उत्पन्न होता है ऐसे होता है जैसे बच्चों को हो तो ऐसे ही हम सब ने भी ये समझ रखा है कि ये शरीर सदा हमारे साथ रहेगा ये कभी छोड़ना नहीं जैसे बच्चे समझ रहे थे ये डिब्बा हमको कभी नहीं छोड़ना हम हमेशा इसी डिब्बे में रहेंगे ये भी तो रेल का डिब्बा ही है ये शरीर ये भी तो डिब्बा है ना हम इसमें बैठे हैं और जो अविद्या में है वो समझता है कि ये डिब्बा मुझे छोड़ना ही नहीं जब उसको छोड़ना पड़ता है तब वो दुखी होता है क्योंकि इसमें उसको राग हो चुका है और जिसको तत्वज्ञान है उसको पता है कि 60-70 साल रहना 60-70 सत्तर अधिकतम और कभी भी मर सकते हैं कल भी छोड़ना पड़ सकता है जो इतनी तैयारी रखता है रोज़ सोचता है कि कभी भी छूट सकता है जो रोज़ तैयारी करता है वो तत्वज्ञानी वो अविध्या में नहीं और वो जिस दिन छूट जाएगा वो आसानी से छोड़ देगा उसको कोई कष्ट नहीं हो उसको कोई दुख नहीं होगा तो मह हर्षिदयानंद जी कहते हैं इस प्रकार से अविद्या का नाश करें रोज सोचें ये शरीर कभी भी छोड़ना पड़ेगा ये अनित्य है सदा साथ नहीं रहेगा जैसे अपने शरीर के बारे में ऐसे ही परिवार वालों के बारे में हमारे माता पिता भी सदा नहीं जिएंगे वो भी छूट जाएंगे छूट जाएंगे चाचा मामा भी छूट जाएंगे जितने भी सब रिश्तेदार हैं सब छूट जाएंगे या तो पहले हम जाएंगे या हो जाएंगे कोई ना कोई एक तो जाएगा तो जय कोई भी जाएगा तो उससे समन टूट जाएगा खो जाएगा इस तरह से ये शरीर को अपना भी और दूसरों का भी इसको अनित्य मानना चाहिए तो फिर हम अविद्या से बाहर आएंगे यदि हम इसको नित्य मानते हैं तो ये अविद्या है ऐसे ही धन संपत्ति पैसा है मान है मोटर गाड़ी है रुपया है सोना है चांदी है और भी जो संपत्तियां हमारे पास किसी भी तरह की कोई बैंक बैलेंस है कोई जो भी है तो वो भी सदा साथ नहीं रहेगा वो भी एक दिन छूट जाएगा जैसे श्री राम जी का छूट गया छूट गया ना ये साथ ले गए राम जी का छूट गया श्री कृष्ण जी का छूट गया दुर्योधन का भी छूट गया उन्होंने बहुत मारा मारे की इस संपत्ति के लिए फिर भी यही छूट गया <laughs> क्या लाभ हुआ झगड़ा करने से क्या लाभ हुआ सब छूट गया संपत्ति सब यही रह जाएगी न श्री राम जी के साथ गई न श्री कृष्ण जी के साथ गई न अर्जुन के साथ गई न दुर्योधन के साथ गई न सिकंदर के साथ गई न धीरूभा के साथ गई हमारे साथ जाएगी रहे। फिर क्यों झगड़ा करते हैं संपत्ति पे? सब यही रह जाएगी चार दिन की बात है कल पता नहीं किसकी आंख बंद हो जाए तो इस तरह से संपत्ति भी छूट जाएगी ऐसा रोज सोचें अगर रोज सोचेंगे तो आपकी मानसिक तैयारी हो जाएगी और आपको यह तत्व ज्ञान हो जाएगा कि यह सब संसार अनित्य है सब वस्तुएं अनित्य है कोई भी कभी भी छूट सकती है नष्ट हो सकती है बिगड़ सकती है खो सकती है छीन ली जा सकती है किसी भी तरीके से हमसे अलग हो सकती है इतनी जो तैयारी करके बैठेगा वो दुखी नहीं होगा ठीक है ये है अविद्या इसको रोज दोहराए ये सबसे बड़ा शत्रु है अगर आप इस पर पचास साल भी मेहनत करेंगे तो भी आपको ऐसा लगेगा अभी और मेहनत करनी चाहिए अभी कम मेहनत की 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल कोई साइंटिस्ट बनने में कोई दो चार दिन तो नहीं लगते ना 20, 30, 40 साल आदमी मेहनत करता है तब जाके एक साइंटिस्ट बन पाता है तो जैसे एक वैज्ञानिक बनने में इतना समय लगता है इतनी मेहनत करनी पड़ती है तब जाके थोड़ी साइंस समझ में आती है ऐसे ही इस विद्या से लड़ने में भी इतनी मेहनत करनी पड़ेगी बीस तीस चालीस साल कुछ लगाओ फिर कुछ समझ में आएगा कि ये दुनिया तो ये हो गया अनित्य वस्तु को नित्य वस्तु समझना अविद्या है ये धरती सदा रहेगी या टूट जाएगी टूट जाएगी सूरज चांदी सब एक दिन टूट जाएगा सब खत्म हो जाएगा सब चूरा चूरा हो जाएगा परमाणु बन जाएंगे बिखर बिखर के सत्य रजस तमस प्रलय अवस्था आ जाएगी यहां तक व्यक्ति को सोचना है कुछ भी नहीं बचने वाला ये सब खत्म हो जाएगा जब हम ये समझ लेते हैं ये सब खत्म हो जाएगा तो उसमें राग नहीं रहेगा क्योंकि तत्व ज्ञान से वैराग्य होता है जैसे माता पिता को रेलगाड़ी के डिब्बे में राग नहीं हुआ उनको तत्व ज्ञान था कि अभी तो छोड़ना पड़ेगा ये, इसलिए उनको राग नहीं हुआ उनको वैराग्य की स्थिति बनी रही और दिल्ली स्टेशन आते ही तुरंत छोड़ दिया डिब्बा कोई कष्ट नहीं हुआ तो ऐसे ही जब हम तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे कि यह संसार सदा टिकने वाला नहीं है एक दिन सब के सब खत्म हो जाएंगे सूर्य पृथ्वी चंद्रमा सब नष्ट हो जाएंगे तो राग नहीं रहेगा जब सूर्य पृथ्वी में भी राग नहीं रहेगा तो संपत्ति में तो क्या राग होगा सूर्य तो फिर भी चलो करोड़ों साल तक टिकेगा संपत्ति तो कल है आज है कल नहीं है ये तो तुरंत ही नष्ट हो जाती है शीघ्र हो जाती है बिगड़ जाती है नष्ट हो जाती है तो जब सूर्य में भी राग नहीं रहेगा तो ये संपत्ति में तो क्या राग रहेगा उसको तो खटाखट खत्म सारा राग खत्म उसको वैरागी हो जाएगा और वो शांति से जिएगा अनित्य वस्तुओं की इनको नित्य समझना अविद्या है करता हूं इससे उल्टी बात नित्य वस्तु को अनित्य वस्तु समझना भी वस्तु कौन सी ईश्वर दूसरी आत्मा तीसरी प्रकृति ये तीनों नित्य हैं नित्य नित्य कभी उत्पन्न नहीं होती इन तीन वस्तुओं को जो अनित्य समझता है वो भी अविद्या में है इसलिए लोग मरने से डरते हैं आत्मा तो नहीं मरेगा अच्छा आप कौन है शरीर या आत्मा फिर क्यों मर क्यों डरते हो मरने से कौन मरेगा शरीर मरेगा आत्मा तो मरेगा नहीं और आप कौन है आत्मा फिर अब काहे का डर फिर भी डरता है आदमी मरने से अविद्या वो शरीर को ही आत्मा समझता है ये अविद्या है आत्मा नित्य है उसको वो शरीर की तरह से अनित्य मानता है वो ये समझता है शरीर मर गया बस मैं भी मर गया ये शरीर ही आत्मा है ऐसा मानता तो शरीर का मरना तो समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा क्यों वो मर गया वो भी मर गया वो भी मर गया रोज मरते हैं रोज समाचार पढ़ते हैं अखबार में टीवी में सुनते हैं समाचार कि आज ये मर गए आज इतने मर गए वह बस खाई में गिरी पहाड़ पे जा रही थी वो उतने मर गए तो सोचते हैं भाई चलो कभी हम भी मरेंगे तो हम शरीर के मरने को आत्मा का मरना मान लेते हैं अर्थात आत्मा को अनित्य मान लेते हैं बस फिर अविद्या हो जाती है और अविद्या से फिर हमको दुख डर भय ये सब पैदा हो जाता तो इस तरह से जो आत्मा नित्य है उसको अनित्य मानना यह भी अविद्या है इससे भी हमको बचना तैयारी करनी है मैं आत्मा हूं मैं नहीं मरने वाला चाहे कोई घोरे चाहे पिस्तौल चलाए चाहे बंदूक चलाए चाहे तोप का गोला चलाए चाहे एटम बम मारे तब भी मैं नहीं मरूंगा शरीर तो मर जाएगा मैं थोड़ी मरूंगा अब आपको यह समझ में आ जाएगी एटम बॉम्ब मारो मैं तब भी नहीं मरूंगा बताऊ कितनी वीरता आ जाएगी सारा डर खत्म अरे एटम बॉम्ब से भी मैं मरने वाला नहीं फिर क्या डरना बोलो ना सच क्यों नहीं बोलते क्या मर जाओगे तुम सच बोलो न्याय के पक्ष में बोलो नहीं मरोगे वेद में आएसे आएसे न, ऐसे ऐसे मंत्र आते हैं नरिष्यसी ऐसे ऐसे मंत्र आते हैं। ईश्वर कहता है तू सच बोल डर मत नहीं मरेगा मैं बैठा हूं तू घबराता क्यों है मैं तेरे साथ हूं सच बोल डरता क्यों है न मरीष्यसी तू नहीं मरेगा आत्मा के रूप में भी नहीं मरेगा और तू घाटे में भी नहीं जाएगा तू नुकसान में नहीं जाएगा क्योंकि मैं तेरा रक्षक बैठा हूं फिर तू क्यों डरता है सच बोल न्याय के पक्ष में बोल अब लोग वेद पढ़ते नहीं इसलिए उनको पता नहीं इसलिए उनको पता नहीं वो अविद्या में ही रहते हैं तो आत्मा जो कि नित्य है उसको अनित्य मानना भी अविद्या है ईश्वर वो कभी अवतार नहीं लेता कभी जन्म नहीं लेता कभी मरता नहीं उसको ऐसा मानना वो भी अविद्या है और एक बार संपत्ति गई खो गई खत्म हो गई तो बस व्यक्ति समझता है दोबारा कभी हाथ में आएगी ही नहीं ये उसको डर लग गई तो गई जबकि उस प्रकृति को वो अनित्य मान रहा है इसलिए वो डर रहा है कि गई तो गई फिर वापस थोड़ी आएगी क्यों नहीं आएगी इस जन्म में नहीं आएगी अगले जन्म में आएगी बीस जन्म में पचास जन्म में फिर आएगी हाथ में और प्रलय हो जाएगी तब भी चिंता नहीं है फिर दोबारा सृष्टि बनेगी फिर दोबारा हाथ में आएगी प्रकृति के नित्य स्वरूप को न समझने के कारण व्यक्ति को यह डर लगता है कि बस गई तो गई फिर हाथ में नहीं आएगी ये अविद्या है इस तरह से जो प्रकृति के नित्य स्वरूप को नहीं समझता और उसको अनित्य मानता है उसको टेंशन चिंता तनाव भय ये सब चीजें उसी को परेशान करती इन सब चीजों का मूल कारण वो अविद्या है तो प्रकृति नित्य है उसको अनित्य मानना अविद्या जीवात्मा नित्य है उसको अनित्य मानना अविद्या ईश्वर नित्य है उसको अनित्य मानना अविद्या ये नित्य को अनित्य मानना इस तरह से इस पहले भाग का उल्टा स्वरूप पहला था जो सूत्र में बताया था अनित्य को नित्य मानना अविद्या है और उलट करके नित्य को अनित्य मानना भी अविद्या है ये अविद्या के पहले भाग की चर्चा हुई बाकी बच गए तीन उस पर चर्चा फिर कर